संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख की, की एक, एक और पेशकश, पेश्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कहानी संबंधों की डोर मैं जानती हूँ जानती हूँ कि आज के समाज में बनते बिगड़ते प्रेम संबंधों के बीच ये पुरानी प्रेम कहानी कोई अर्थ नहीं रखती लेकिन देखा जाए तो ये घटना प्रेम की उस गहराई से जुड़ी हुई है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है इस गहराई को केवल महसूस किया जा सकता है एक ऐसी अनहोनी जिसका घटना तय था और इसलिए वह घट ही गई। उन दोनों की पहचान केवल इतनी ही थी कि वे दोनों एक मंदिर के आंगन में एक दूसरे से टकरा गए थे अपनी अपनी धुन में चलते चलते एक दूसरे से टकराए भला बुरा कहा और अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए जाते हुए एक बार फिर एक दूसरे को पलट कर देखा और एक प्रश्न लड़की, लड़की के दिमाग में एक-एक एक उठ खड़ा हुआ। लड़की ने पलट, पलट कर देखते हुए उस, उस लड़के को रोकते हुए उसके, उसके नजदीक जाकर मुस्कुराते हुए पूछा क्या तुम सपेरे हो और जवाब में लड़के ने भी उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया हाँ मैं सपेरा हूँ क्या, क्या तुम तो मेरी नागिन, नागिन बनोगी थोड़े से वाद विवाद के बाद यही, यही दो टुक बातचीत, बस यही थी उन दोनों, दोनों की, की बचपन की पहचान, पहचान और मुलाकात परंतु ये मुलाकात दिमाग में अपना दिमा� एक आकार दृढ़ करती चली जा रही थी उम्र के एक के बाद एक पड़ाव गुजरते चले गए और वह की तहलीश पर आ खड़ी हुई उमंग और लालस की नदी लहरा रही थी अलहड़पन और समझदारी का संगम उसके चेहरे पर ढलक रहा था यह पहली बार था कि घर वालों की सहमति से ट्रेन का सफर वह अकेले ही तय कर रही थी अपने विचारों में खोई हुई ट्रेन की खिड़की से प्रकृति की सुंदरता निहार रही थी तभी एक स्टेशन आया और उसके कंपाउंड में आठ दस लड़कों की एक टोली चढ़ी पहले से खाली पड़ी हुई बर्थ पर अपने अपने रिजर्वेशन के अनुसार वे लोग अधिकार पूर्वक बैठ गए केवल बैठे ही रहते तो उनकी तरफ कदाचित ध्यान जाता भी नहीं लेकिन वे लोग तो हंसी मजाक मस्ती उछल कूद करने लगे उसने देखा कि उन आठ दस युवकों में से एक युवक जो मानो उन सभी का लीडर हो उस तरह से बातें कर रहा था और बाकी के सभी लोग उसकी बात रुचि पूर्वक सुन रहे थे वह युवक बातचीत करते हुए अपने हाथ की उंगलियों को हिला हिला कर बात कहता था यह देखकर कर वो एक पल में ही आठ नौ वर्ष पीछे अतीत में पहुँच गई। उसे याद आया, याद आया बचपन का वह लड़का जो मंदिर के आंगन में उसके साथ इसी तरह से हाथ हिलाते हुए बात कर रहा था और उस वाद विवाद के समय उसकी लहराते, लहराते हाथों की, की एक, एक उंगली में, में उसने, उसने सांप, सांप के आकार की अंगूठी देखी, देखी थी और यहाँ देखकर देख ही उसने दोबारा उसे आवाज देकर रोका था और, और पूछा था कि क्या तुम सपेरे हो आज एकाएक ये घटना इस युवक को देखते ही उसकी आंखों के सामने आ गई वह एक उसे देखती ही रही। युवक ने जब उसे देखा तो वह भी एक क्षण को तो चौंक गया और स्वाभाविक रूप से पूछ बैठा आप क्या देख रही हैं? वह अब भी भरपूर निकाहों से उसके हाथ की उंगलियों को देखी जा रही थी अतीत में डूबी वो उसके प्रश्न को करते हुए पूछ बैठी बैठ, क्या तुम सपेरे हो अब यहाँ घट गई वो अनहोनी जिसे जानने के लिए आप सभी व्याकुल हो रहे हैं हाँ। उस युवक ने अगले ही क्षण उससे कहा हाँ मैं सपेरा हूँ क्या तुम तो मेरी नागिन बनोगी और फिर तो बचपन के, के बिछड़े ये दोनों साथी एक, एक दूसरे से मिलकर आनंद विभोर हो गए ये चार, चार पाँच घंटे का, का सफर उनके जीवन, जीवन का एक यादगार, यादगार सफर बनने जा रहा था दोनों ने दिल खोलकर एक दूसरे से बातचीत की बचपन के बिछड़े वे दोनों मानव जन्मों के बिछड़े हों। इस तरह एक दूसरे से घुल मिल गए दोनों ने एक दूसरे को इन नौ सालों में वियोग के हर पल में याद रखा था ये बात उनकी आंखें कह रही थी दूसरी हकीकत थी उस युवक के हाथ की उंगलियों में सबसे छोटी उंगली पर पहनी गई वो सांप के आकार वाली अंगूठी जो बचपन में बड़ी उंगली में पहनी हुई थी लेकिन इस वक्त सबसे छोटी उंगली में एकदम कसी हुई होने के बाद भी पहनी हुई थी इतने सालों बाद भी युवक ने अंगूठी को अपने से अलग नहीं किया था जैसे जैसे अलग होने का समय नजदीक आ रहा था दोनों के चेहरे पर उदासी अपना असर दिखाने लगी थी अचानक युवक ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर युवती की आंखों से आंसू बहने लगे युवक ने कहा मैं चाहूं तो भी तुम्हें अपनी, अपनी नागिन, नागिन नहीं बना, बना सकता मुझे ब्लड कैंसर है पिछले तीन सालों से मैं इस रोग से पीड़ित हूँ अब, अब मेरे पास, पास केवल दो तीन, तीन महीने का, का ही समय, समय शेष है इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें अपना नहीं सकता युवती को युवक की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ वह तो उसे अवाक होकर देखती ही रही युवक के दोस्तों ने इस बात की पुष्टि की लेकिन उसे तो सच्चाई स्वीकार ही नहीं हो रही थी एक एकाएक युवक ने हल्के से उसके गाल पर एक चपत लगाते हुए कहा कोई बात नहीं इन दो तीन महीनों के लिए हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं ना? क्या तुम तो मुझसे दोस्ती करोगी मुझे पत्र लिखोगी दोनों ने एक दूसरे को एड्रेस का आदान प्रदान किया और फिर विदा ली। अब शुरू हुआ दोनों के बीच पत्रों का सिलसिला उन तीन महीनों में उस युवक के दो पत्र आए। युवती ने उन पत्रों के जवाब भी दिए युवक ने अपने दूसरे पत्र में लिखा था अब मैं शायद तुम्हारे पत्र का जवाब नहीं दे पाऊंगा यह मेरा अंतिम पत्र है हो सकता है हो सकता है कि तुम्हारे पत्र के जवाब में मेरे पिता का पत्र तुम्हारे पास आए और उनसे तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार मिले तुम बिल्कुल भी रोना नहीं और मुझे याद, याद करते या हुए हमेशा अपने आस पास, पास, पास महसूस करना मैं, मैं तुम्हारे पास, पास ही हूँ बस, बस, बस तुम्हें, तुम्हें केवल महसूस करना होगा विदा अलविदा सचमुच सचमुच उसके पत्र के जवाब के रूप में युवक के पिता का ही पत्र आया लिखा था बेटी अब पत्र लिखना बंद कर दो तुम जिसे पत्र लिखती थी वो अब इस दुनिया से जा चुका है मैं उसका अभागा पिता तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ खुश रहो सदा खुश रहो जवाब पढ़कर वह एकदम हतप्रभ गई। जानती थी जानती थी कि या तो होना तय है फिर भी यदि होने वाले दुख वाले का इंसान दुख, दुख न करे तो वह ईश्वर न बन जाए वह भी तो केवल एक, एक साधारण मनुष्य ही थी छोटी छोटी खुशी और गम को महसूस करने वाली, वाली एक अलहड़ युवती बस उसने युवक को दिया एक वादा जरूर पूरा किया वह रोई नहीं अपने आंसू को पी गई वो खारा जल चल चल चल। उसने, उसने आज भी अपने, अपने अदर, अंदर रखा हुआ है, है। आज भी वो वो उसे, उसे अपने आज पास पास आज महसूस करती है। है, जब वो है, है। तो उसे, तो तो उसे ऐसा, ऐसा लगता है जैसे, जैसे किसी ने उसकी गाल पर हल्की सी चपत लगाई है बस उसके पास युवक का यही एक स्पर्श है जो वह इतने सालों में कितनी ही बार, बार महसूस करती, करती आई है उसके, उसके बालों, बालों की लटें, लटें। जब, जब जब कानों जब, के कानों पीछे गई हैं, तो उन लटों, उसके लटों में, में उसके, उसके हाथों का स्पर्श महसूस हुआ है। यह प्रेम ईश्वर के कितने निकट है ना होने पर भी होने का एहसास करवाता ये प्रेम ईश्वर के निकट ले जाता है संबंधों की डोर टूटने के बाद के भी बाद उसका, उसका एक छोर अभी भी उसके, उसके हाथ में ही है जिसे अपने आसपास लपेटकर वह मकड़ी की तरह उसमें उलझी हुई है इस उलझन उल्ज में भी वह खुशी महसूस करती है और हर पल यही चाहती है कि संबंधों की यह डोर कभी भी उसके हाथ से छूटे नहीं नहीं अपने गालों पर अपनी लटों पर अपनी प्यार का वह वह जीवन भर महसूस करती रहे महसूस करती रहे अभी आप सुन रहे थे कहानी संबंधों की डोर वाचक स्वर भारती परिमल